पत्रावली एक सौ तेईस हेल बहनों को कलकत्ता में चार सितंबर अठारह सौ चौरानवे को आयोजित सभा के संबंध में लिखित न्यूयॉर्क नौ जुलाई सितंबर अठारह सौ चौरानबे मेरी बहनों जगदम्बा की जय हो मुझे आशातीत उपलब्धि हुई है हमारे पैगंबर सम्मानित किए गए हैं और वह भी आध्यात्मिक उत्साह के साथ उनकी दया पर मैं शिशुवत रो रहा हूं, बहनों वे कभी अपने सेवक को नहीं छोड़ते इस पत्र से जिसे मैं तुम्हें भेज रहा हूं, सब कुछ की व्याख्या हो जाएगी और प्रकाशित सामग्री अमेरिका के लोगों के लिए आ रही है उनमें जिन व्यक्तियों के नाम हैं वे हमारे देश के रत्न हैं सभापति कलकत्ते के मुख्य अभिजात पुरुष हैं और दूसरे सज्जन महेश चंद्र न्याय रत्न संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और संपूर्ण भारत के ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और सरकार द्वारा इसी रूप में माने जाते हैं पत्र तुम्हें सब कुछ बता देगा बहनों मैं कितना श्रद्धा रहित हूँ कि इस प्रकार की कृपाओं के बावजूद कभी कभी मेरी आस्था विचलित हो जाती है यह प्रतिक्षण जानते हुए भी कि मैं उनके हाथों में हूँ मन कभी कभी निराश हो उठता है बहनों एक ऐसे ईश्वर है एक पिता एक माता जो कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं अलौकिक सिद्धांतों को एक और रख दो और शिष्वत भगवान की शरण लो मैं अधिक नहीं लिख सकता एक अबला की भांति मैं रो रहा हूं प्रभु की मेरी अंतरात्मा की जय हो होनेह तुम्हारा विवेकानंद